पुरुषों की कबीर साहेब गुरुदेव के चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हुए आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु जनों का अभिनंदन करते हुए आज के सतगुरु प्राकट के विषय में कथा आपको श्रवण कराना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो बच्चे बोल रहे हैं इनके कोई शांत करें तो अभी हमारे सत की कुटिया से मदन जी ने कथा श्रवण कराई आपको सतगुरु की लीला बताई सतयुग से सत्युग में उनका नाम सतसुकृत जी से बोलते थे सत्युकृत जी महाराज कबीर साहब हैं को राजा दंगल को उन्होंने चेताया था इतिहास परमाणु है एक बार धर्मिदास जी ने पूछा था साहेब इस संसार में आप कब से पदार्थे हैं सदगुरु ने कहा, कहा कि हाँ हे धर्मदास युगन, युगन युगन हम चलाओ जो समझे जाने लोग जो, जो समझ जाते हैं जो मेरे कबीर अट, ज्ञान अटपटा झटपट लखा न जाए जो कोई झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए जो आत्मा तत्पर है भ्यासी है और जो मेरे ज्ञान को लख लेती है उसको मैं सब लोग का संदेश सुनाता हूं जो मेरी शरण में आ गए उन्हें मैं अवश्य अमर लोग पहुंचाता हूं चाहे राजा द्वंदल हो केमसरी हो चाहे रानी मंडोदरी हो चाहे मैं महाराज हो कोई भी इंद्रमती हो चंद्र विजय राजा हो चाहे देव राजा हो चाहे काशी नरेश हो चाहे बिजली खां पठान हो और चाहे देश के सिकंदर हो, जो मेरी शरण में आया मैं उसको अमर लोक पहुंचाया उसकी जन्म मरण का दुख मेट दिया। सजनों आजकल बहुत सारे उपदेश होते हैं और वे उपदेश पांच, पांच नाव में नाव आते हैं जमो के जाल में जीवन देते हैं सतगुरु कबीर कभी कहते हैं इधर से अंधा इधर से अंधा जाए अंधा को अंधा मिला पड़े एक अंधा था, उसने दूसरे अंधे का हाथ पकड़ लिया दोनों कुएं में पड़ गए इसलिए कहते हैं कि जो संसार में उपदेश चलते हैं वे उपदेश एक भूमिका बनाते हैं वो जो सार तत्व है वो तो सतगुरु कबीर की सत्संग में है सतगुरु कबीर की सत्संग पहले सरगुण फिर निर्गुण फिर सतलोक की कबीर साहब की सत्संग है हम लोगों को कभी कभी सरगुण भजन गाने पड़ते हैं कभी निर्गुण भी गाने पड़ते हैं और कभी फिर हंसों को सतलोक का आनंद के भजन भी सुनाने पड़ते हैं पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब सारी चीजें औपचारिकता के रूप से है जो सार बात करनी है जो सार हमें चुनना है साधु कैसे चाहिए जैसे सूप स्वभाव सार सार को ग्रहण करे और थोथा दे उड़े साचा साधु साची कहे और साची कहे बजाए कि टूटे की बावड़े कहे बिना भर्म न जाया जो साधु है और वो साच का अनुसरण करता है तो महान है साधु है और सांच पर वो अटक कर अपना प्रवचन करता है तो वो वो तो वहीं अटक गया फिर ले जाएगा किसको इसलिए कहते बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और जहां है, है वहां सदगुरु की वाणी एक मैदान की वाणी है उसको छिपाने की वाणी नहीं है जो सदगुरु ने वचन कहे कबीर साहब ने आपको कराएंगे। जगमाया की ने दियो सतगुरु ज्ञान दिनेश सके जीवों को छुड़ाने के लिए उपदेश करते हैं और उसमें उपदेशी में वो डरते हैं तो उपदेश का कोई असर नहीं होता अन्य संतों में से किसी ने एक बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बात आगे कही आगे मैंने कहीं पढ़ी थी।, थी कि जब, जब तक, तक व्यक्ति निडर नहीं होता है तब तक, तक वो उपदेश देने, देने के लायक नहीं होता है व्यक्ति निडर नहीं होता है निर्भय नहीं होता है तब तक वो किसी को तारने की बात नहीं कर सकता इसलिए जो कहने में भय है फिर वो सतगुरु के लायक जीव नहीं है सतगुरु का वाणी कैसा है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मीठा मीठा सब कोई पीवे कड़वा पीवे न कोई कड़वा कड़वा जो कोई पिए वो सबसे मीठा हो कड़वा कड़वा जो कोई पीवे, वो सबसे मीठा हो कबीर तो साहब कहते हैं मेरी वाणी कड़वी है, है परंतु औषधि का गुण तो है वो आपके बीमारी आप को देगी जो मीठा का सेवन करता पर पर है उसके लिए खाने, खाने के लिए मतलब ठीक है सरलता से वो उसे पी लेता है खा लेता है परंतु वो रोग करता है वो रोग मिटा नहीं सकता है इसी प्रकार से कहते हैं मीठा मीठा सब कोई पीवे कड़वा पीवे न कोई कड़वा कड़वा जो कोई पीवे सबसे मीठा सजनो मैंने अनुभव किया है गाड़ी जो रंछपुर में धरे कोटी सवार काम बेरी उलट पाहन पड़े जो हमें गालियां बोलते हैं जो हमें बुरा कहते हैं कोई हमारे सच्चे मित्र होते हैं कि वो कहीं कहीं कबीर साफ फरमाया करते हैं कहते हैं, निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छवाएक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिना साबुन बिन पानी निर्मल करे सबा बिना साबुन और बिना पानी खर्चे में वो अपना स्वभाव को निर्मल करता है इसलिए निंदक को नजदीक रखना चाहिए बुराई करने वालों को नजदीक रखना चाहिए ये आपका मत नहीं है ये सतगुरु का मत है आप और हम तो कहते हैं कि जो हमारी बुराई करे वह साहेब करे वो हमारी आंखों के सामने नहीं आया ऐसा नहीं है बुरा देख में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई सदगुरु कहते हैं जो बुराई करे जो आपकी बुराई करे उसको तो नजदीक रखो पर वो आपके इष्ट की आपके गुरु की, की बुराई करे उससे कोई रिश्ता मत रखो उससे रिश्ता से कोई कुछ मिलने वाला इस जीव को नहीं है इसलिए कहते हैं अपने बाप अपने बाप का नाम लेने से शर्म आती है अपने बाप की निंदा सुनते हैं तो वे पुत्र नहीं होते इसलिए कहते हैं कबीर साहब हैं, मैं हर युगो में आता हूँ और सबको मैं सत्य का संदेश सुनाता हूँ कोई मुझे मारने दौड़ते हैं कोई मुझे मेरे चरणों में आते हैं ये दोनों मेरे लिए एक समान है जो शेख तकी थे सेक तकी थे वो सतगुरु को मारने के लिए दौड़ते थे और भी भी जितने, और भी राजा महाराजा सतगुरु की शरण में पड़े सतगुरु तो समदृष्टि है उनके पास तो समान दृष्टि है सबको भाव को भाव, साधु को से सबन को वो सबको कोसते को हैं सबको भक्ति ज्ञान प्रदेश करते हैं सजनों हम आपको सतगुरु के प्रकट का भजन सुनाने जा रहे हैं आप सभी करके हमारे शब्दों में आपके मन को लगाना आपके हृदय से अगर शब्द निकले तो हमारे साथ गुनगुनाना हो गगन मंडल से उतरे सदगुरु सतत कबीर जल जमा पून किया सब पीरन